स्वस्थ रहना है आसान डॉक्टर के नुस्खे आरजे रमेश के साथ रेडियो मधुबन पर हर हफ्ते एक नया विषय हर रोज आपकी सेहत की चिंता दिल की धड़कन को रखें तंदुरुस्त बिना किसी झंझट हर संडे सुबह नौ से दस बजे तक सुनिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ रेडियो मधुबन 107.8 सौ सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बातें करेंगे विशेष निर्वयर भाईजी के बारे में जी हाँ एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जिनकी जीवन कहानी जो है सभी साधकों को आध्यात्मिक जीवन वालों को प्रेरित करती रहेगी तो हम बात करेंगे आज ब्रह्मा कुमारी के विशेष सेक्रेटरी जनरल वी के बाई जी के बारे में जो कल वो इस दुनिया को छोड़कर परलोक में अपनी जो है विशेष सेवा अर्थ पधार गए हैं तो विश्वास से प्रेरित होकर प्रकाश की किरण बनकर वो प्रेम के साथ आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों और क्षमताओं को पूरी करते रहें अपने जीवन में तो आइए उनके जीवन गाता से आपको रूबरू कराते हैं आज के इस प्रोग्राम में सफर में सुनते रहो स्कुराते <laughs> रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात कर रहे थे हम लोग बीके के निर्वेर जी के बारे में तो 20 नवंबर 1938 को इनका जन्म हुआ और आध्यात्मिक और मानवीय समुदाय में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ ये निभाते रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महासचिव के रूप में कार्य करते रहे और विशेष प्रबंधन का कार्य जो है इनके सामने इनके नेतृत्व में होता रहा इसके अतिरिक्त वे माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के भी ट्रस्टी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे जो स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के प्रति उनकी जो विचारधारा थी और उनकी जो विशेष प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है और उनकी बहुमुखी जिम्मेवारियाँ उनके काम ने आध्यात्मिक प्रशासनिक और मानवीय पहलुओं के प्रति उनके जीवन का समर्पण जो है देखने को मिला बचपन की बात अगर मैं कहूँ तो कुछ अनुभव उनकी ऐसे हैं कि निर भाई जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर में एक अकाली परिवार में हुआ था तेरह साल की छोटी उम्र में ही उन्हें दर्शन शास्त्र और धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि आ गई और वे स्वामी विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ गांधी जी और डॉक्टर राधा कृष्णन की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित हुए और उन्हें अपने जीवन में अपनाते रहे मुखेरिया स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज मुखेरिया में उच्च शिक्षा शुरू की लेकिन देश की सेवा करने की जो लगन थी बचपन से उन्हें 20 सितंबर उन्नीस को भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया बस फिर क्या था उन्होंने पढ़ाई वहीं पर रोक अपनी देश सेवा में लग गए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग लिया और नौ वर्षों तक नौसेना में सेवा करते हुए उन्होंने 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया तो इस तरह इनका जीवन जो है नौसेना में सेवा देते हुए वो अपने जीवन को जीते रहे उसके बाद एक नया मोड आया तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या था उसके बारे में आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कर रहो पिता की है संतान के क्यारी में आवनता के पुष्प उगाए उगाएम चेतना से सकल भी को अब वक्त नहीं है सोने को अब वक्त नहीं है सोने शिव पिता अभी तो साथी बनकर सभी का एगा तो समेट लो अपने आप को इस जर जर मिटती जहान से ना जाने कौन घड़ी अब अंतिम घड़ी हो जाए जी की क्यारी में पावन निर्भर भाई तुम चले गए लेकिन यादें हमेशा रहेगी तुम्हारी यज्ञ के मंदिर में आपकी सेवा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी तुम्हारी बातें तुम्हारी मुस्कान हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी विश्व कल्याण का तुम्हारा सपना हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेगी खाली पन है मन में आज तुम्हारी अनुपस्थिति उपस्थिति में अन में भगवान बाबा करे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम एक नए अवतार के रूप में वापस लौटे निर्वल भाई तुम अमर हो हमारे दिल में हमेशा रहोगे ओम शांति ओम शांति तो चलिए ये सुंदर कविता जो है हमारे एक लिसनर ने लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया निर्वल भाई पर कविता भेजने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था उनके जीवन कहानी से रूबरू कर आ रहा था और जैसे उन्होंने पढ़ाई जो है पूरी करते हुए फिर सीधे देश सेवा में लगे आर्मी में अपनी सेवा देने के बाद सत्य की खोज उनके अंदर हमेशा रही है क्योंकि जब वो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे उस समय भी उनके आ, मन में जो है ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे थे तो उनकी जो खोज थी वो सत्य की वो जारी रही और वे फेबर उन्नीस उनसठ में 20 वर्ष की छोटी उम्र में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए एक विद्यार्थी के रूप में वो संपर्क में आए पहली बार ब्रह्मा कुमारी केंद्र में कदम रखने का अनुभव दिल को छू लेने वाला था उनका और उनके अस्तित्व के मूल को उन्होंने छू लिया था उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें वो सत्य मिल गया जिसकी तलाश वो बचपन से कर रहे थे स्वयं दिव्य सत्ता का सच्चा अध्यात्मिक ज्ञान का और दिव्यता के साथ आध्यात्मिक संबंध को कैसे नवीनीकरण किया जाए ये सारी बातें उनके मानस पटल पर स्पष्ट हो गई थी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के संस्थापक ब्रह्मा बाबा और संस्था के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनकी घनिष्ठ व्यक्तिगत जुड़ाव हो गया और इसी कारण नौसेना में सेवा करते समय भी उन्होंने आध्यात्मिक रूप से दुनिया की सेवा करने की उनको हमेशा प्रेरणा मिलती रही और एक दशक की अवधि में ब्रह्मा बाबा के अधीन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक सेवा करने के विभिन्न तरीके सीखने लगे और हुआ ऐसे कि 1960 में एक ऐसा अनुभव उनके जीवन का रहा कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा ने निर्वर भाई जी को नौसेना से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर सोमनाथ जाने की सलाह दी और यहीं से उनकी बेहद सेवाओं का जो मार्ग खुला और वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से विशेष रूप से मिल सके तो ब्रह्मा बाबा के कहने पर उन्होंने व्यवस्था सेवा किया और जिन्हें पुनर्निर्माण प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था वहाँ पर और बी के निर्भर भाई व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलने उन्हें शुभकामनाएँ देने ब्रह्मा बाबा की ओर से उपहार और प्रसाद तथा आध्यात्मिक साहित्य भी देने में सक्षम हुए इस तरह से उनकी सेवाओं का जो और विशेष मार्ग है वो खुलता गया और फिर आगे की कहानी थोड़ी देर में सुनाता हूं। लेकिन अभी हमारे एक मित्र ने एक और जो है शुभकामनाएँ भेजी हैं आप सभी शुभकामनाएँ भेजते रहे और मैं आपको अभी ले चलता हूँ एक और ख़ूबसूरत गीत की तरफ उसके बाद फिर कहानी जारी रहेगी सुनते रहो मुस्कराते रहो आकर कर किरण में नहा कर उन सा बने यादों में हम समान तू मेरे लिए नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कहानी हम सुना रहे हैं आपको पी के निर्वैन बाई की जी उन्नीस तक वो जो है साठ में आना जाना जैसे ब्रह्मा किस किस प्रसंग में याद करते थे तो छुट्टी लेकर वो ज़रूर आते थे अपने आर्मी से और 1963 में ये हुआ कि इनके मानस पटल पर ये स्पष्ट हो गया इनको पता चल गया था कि उन्हें किसी मार्ग पर चलना है या किस रास्ते पे चलना है और इसलिए उन्होंने अपने गुरु और मार्गदर्शक प्रजापिता ब्रह्मा के मार्गदर्शन में अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारीश के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया इस प्रकार उन्होंने भारत और विदेश में ब्रह्म कुमारीश की शिक्षाओं को फैलाने के लिए उसका प्रचार के लिए एक मूल्यवान और प्रभावी साधना के रूप में साधक के रूप में संस्था का प्रतिनिधित्व करने की भूमिका शुरू हो गई और यहाँ से उनकी जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से एक विशेष साधक और सेवा दोनों शुरू हो गए तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो भी आयोजित कई कार्यक्रम होते, होते थे, सम्मेलन होते थे रिट्रीट और सेमिनारों के पीछे जो कल्पना थी वो निर्वर भाई जी के होते थे और दूसरों के साथ उनके संपर्क ने लोगों के खुद को बदलने का या उनके जीवन में जो आध्यात्मिक लाइफस्टाइल को कैसे लाया जा सकता है आसानी से इस बात पर वो हमेशा जोर देते रहें और लोग इस बात को समझते रहें संस्था को जो है इनके द्वारा जो सेवाओं की जो नई नई परिकल्पना होती थी काफ़ी मदद मिली और धीरे धीरे संस्था जो है अपनी बाहें जो है पसारने लगी और मुख्यालय में अनेक उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का सौभाग्य निर्भर भाई जी को प्राप्त हुआ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं कुछ एक नाम जरूर बताऊंगा। इनके कार्यकाल में निर्वर भाई जी जो है इन महान भूतियों से मुलाकात की माउंट आबू में और उनके स्वागत सत्कार का जो सम्मान देना और उनका स्वागत करने का कार्य भी इनको सौंपा गया था तो सबसे पहले महामहिम ज्ञानी जल सिंह भारत के पूर्व राष्ट्रपति उनका स्वागत किया उन्होंने माननीय श्री नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री भारत के उनका स्वागत किया माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति उनका स्वागत करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत इनका भी स्वागत करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ तो इस तरह से मुख्यालय में जो मैनेजमेंट कार्यक्रम होते थे सात में 1970 को वे मुंबई से माउंट आबू स्थित मुख्यालय में चले गए जहां उन्होंने ब्रह्मकुमारी तत्कालीन उस समय की मुख्य राजयोगिनी दादी दादी प्रकाश मणि जी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक कार्यक्रम का प्रबंधन करने में मदद उनको की और दादी प्रकाश मणि जी और बी के निर्वर भाई जी ने 1964 से एक साथ सेवा की थी और इसीलिए विश्व का ये प्रेम पूर्ण रिश्ता माउंट आबू में सेवा क्षेत्र में अगले अनेक जो है तीन दशकों तक जारी रहा विश्व नवनीकरण आध्यात्मिक प्रदर्शनियाँ आध्यात्मिक कला दीर्घ दिर, दीर्घाओं की स्थापना और चित्र प्रदर्शनियाँ या फिल्म निर्माण कला में आध्यात्मिकता पर अन्य परियोजना के पीछे प्रेरणा इनकी रही और मुख्यालय और पाँच महाद्वीपों में सेवा तो इसके बारे में आगे बात करते हैं लेकिन अभी सुनते रहो मस्करा आते रहो swar नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आज हम लोग वी के निर्वेर भाई जी के बारे में बातें कर रहे हैं और मैं जैसे बता रहा था आपको कि अलग अलग पांच महाद्वीपों में इनकी सेवा शुरू हो गई उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में था विशेष दूसरी विशेष क्षत्र एसएसओडी जिसको कहते हैं तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया उसमें जहां इन्होंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवरिया पेरिस डी कुलियाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की अमेरिका कैरबियन और यूरोप के दो महीने के सेवा दौर के दौरान वे गुयाना के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री स्टीव नारायण के अतिथि भी थे इस तरह से विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों के राय नेताओं के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महासचिव के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी निभाई और माउंट आबू में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय उन्नीस से सार्वभौमिक शांति बेहतर दुनिया के लिए वैश्विक सहयोग सार्वभौमिक सद्भाव बदलते समय के लिए आध्यात्मिक प्रतिक्रिया मूल्य आधारित समाज के लिए हमारे प्रयास आदि विषय पर कई ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी इन्होंने की और ऐसा करना जारी रहा कंटिन्यू कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इन सम्मानों का उद्घाटन किया सम्मेलनों का उद्घाटन किया और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्री रॉबर्ट मुलर अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों और दलाई लामा लॉर्ड डेविड नेल्सन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और अन्य विश्व नेताओं से इनका संबंध हुआ और वो सारे लोग इन सम्मेलनों में आते रहे महासचिव की भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षाओं को और सिद्धांतों को अपने लाइफ में पूरी तरह से उतार लिया था इसलिए जो भी मिलते उनकी छाप उनके दिल में हमेशा के लिए साथ चली जाती बी के भाई ने न केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बल्कि मानवतावादी और लेखनी में भी अपनी योग्यता दिखाई मानवता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम और सम्मान को महसूस करने के लिए बस उनके साथ कुछ पल बिताने की जरूरत थी शायद अब ये चीज़ें हमें थोड़ा रूप नया करके देखना पड़ेगा क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी ये सारी यादें उनके सेवा कार्य हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं बताना चाहूँगा मानवों के प्रति उनकी जो आज के समय की चिंता जो हमेशा रही है लोगों के कल्याण अर्थ किस तरह से काम किया जाए या पीड़ितों के प्रति उनका जो है हमेशा सहानुभूति रही और इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने विशेष उनके विचार था और वो विचार तब पूरा हुआ जब विशेष वाटरमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में शुरू हुआ और इस कार्य को शुरू करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की जद्दोजहद मेहनत करके 1991 में ये हॉस्पिटल की नींव रखी जिसके वे प्रदान जिसके वे मुख्य प्रबंधक भी रहे हैं जीएचआरसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आध्यात्मिकता को शामिल करके सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और स्वास्थ्य देखभाल का एक आध्यात्मिक मॉडल हम सबके बीच में इसके बाद ट्रॉमा सेंटर आई हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया उन्होंने जी अंधेरी मुंबई में बी एस हॉस्पिटल का भी प्रबंधन करते रहे जो स्वास्थ्य सेवा का एक नया मॉडल प्रस्तुत करता है और आध्यात्मिकता तो और आध्यात्मिक चिकित्सा का एक विवेकपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है तो ये उनके विशेष सेवाओं के बारे में बातें आप सुन रहे हैं आप सुनाए हैं रेडोमोड वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट, एट सुनते रहो बस I don't know. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफ़र इस कार्यक्रम में और बीके के निर्वयर के बारे में बातें हो रही हैं और आप सभी के प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं आपकी दिल की भावनाएं हम तक पहुंच रही हैं और अगर आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आए होंगे तो उनको ज़रूर देखा भी होगा उनको सुना भी होगा और उनकी जो वाणी चलती थी वो सरल सिंपल और एक रस अवस्था में वो अपनी वाणी को चलाते थे आप देखेंगे उनके क्लासेस भी आज भी अगर YouTube पर आप अगर बी के निर्वर भाई करके लिखेंगे तो काफ़ी क्लासेस आपको सुनने को मिलेंगे तो कई बार वक्ता जो है अपनी भावनाओं को जिस जिस प्रसंग को सुनाता है वो भाव दिखाई देता है लेकिन निरवर भाई की एक अपनी खूबसूरती थी कि वो किसी भी भाव को बताते थे लेकिन रस एक ही रहता था जो शुरू से लेकर अंत तक उनकी वाणी में वो सौम्य था वो मधुर था बनी रहती थी तो ये उनकी विशेषता रही है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बातें करें तो विश्व कल्याण के लिए नव... विश्व कल्याण के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मानवता को आध्यात्मिक सेवा के लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा विशाल जो एकांत स्थलों और परिसरों का इन्होंने निर्माण किया 1974 की अगर बात करूं, ज्ञान सरोवर एक बेहद बेहतर दुनिया के लिए अकेदेमी बनाया गया माउंट आबू में उन्नीस में एक सामुदायिक विकास परियोजना जिसमें 25 एकड़ भूमि पर एक पूर्ण ग्राम परिसर शामिल है जिसमें विशेष रूप से अलग अलग वर्गों के लिए हॉल्स हैं वो बनाए गए यूनिवर्सल हर्मनी हॉल जिसमें 1600 सो लोगों को बैठने की व्यवस्था और 16 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद यहाँ पर करने को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाता है इसमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम और बेहतरीन ध्वनि दोनों की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर जो है खाना बनाने का या व्यंजन का जो है पूर्ण मॉडल जो है सौर ऊर्जा से सौर बाप से खाना पकाने की प्रणाली जो हर रोज 2000 लोगों का भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम है इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र में तेरह सेमिनार कक्ष है जिसमें पचहत्तर से 150 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है और एक आवासीय परिसर है जिसमें साढ़े तीन से 400 लोगों की आवासीय व्यवस्था भी यहाँ किया गया तो ये हुई ज्ञान सरोवर की बात जो उन्नीस में बनाया गया था इस परिसर के पूर्ण होने के बाद फिर एक और कॉम्प्लेक्स शांतिवन का निर्माण इन्होंने किया जो तलेटी आबरूड में स्थित है इसका मुख्य आकर्षण इसका विशाल डायमंड हॉल है जिसका उद्घाटन दिसंबर उन्नीस में संस्था की हिरक जयंती मनाने के लिए किया गया था कला वस्तुकला और उपकरणों में शानदार इसमें बीस हजार लोगों के बैठने की क्षमता है इस कॉम्प्लेक्स में एक मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल है छः छोटे हॉल और आवासीय इमारतें शामिल है जिनमें पंद्रह सौ मेहमान सॉरी पंद्रह हज़ार मेहमान रह सकते हैं और इसमें भारत का सबसे बड़ा आ, जो पैरावाइलिक और उपकरण भी है जो खाना पकाने के लिए बाप से यानी सोलर ऊर्जा से गर्मी से किया जाता है और पवन ऊर्जा के साथ मिलकर कंप्यूटर टेलीफोन एक्सचेंज और आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर चलती है तो ये एक 1996 में एक बेहतर मानव कल्याण के आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया परिसर इसके बाद ओआरसी आर यानी गुड़गांव में नई दिल्ली में शांतिपूर्ण वातावरण में बना अट्ठाईस एकड़ में विशाल परिसर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 70 किलोमीटर दूर बोरा काला और जिला गुड़गांव में स्थित है ओ में दो सीटों वाले सात सेमिनार ट्रेनिंग हॉल है और 800 सीटों वाला एक मिनी ऑडिटोरियम है और 2300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम एक ध्यान कक्ष और राजयोग ध्यान के अभ्यास के लिए पिरामिड भी बनाया गया है इस तरह का ये परिसर जो है दिल्ली के पास में गुड़गांव में खास मानव कल्याण के लिए बनाया गया तो इसके बाद आगरा में आर्ट गैलरी शांति सरोवर रिट्रीट हैदराबाद वन वन कॉम्प्लेक्स आबरूड इस तरह के कई विशाल काया वाले कॉम्प्लेक्स इन्होंने निर्माण किए तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपको निर्भर भाई की बातें मैं सुना रहा हूँ सुनते रहो बस्िरते रहो I should. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी जो बातें हैं हम लोग सुन रहे हैं बी के निर्वर जी के जीवन गाताओं में से कुछ चुनिंदा अनुभवों को कुछ चुनिंदा जो माइलस्टोन है उसके बारे में बात कर रहा था और एक इन सभी निर्माण करने वाली जो चीज़ें हैं इसके साथ साथ में एक लेखक भी रहे तो एक अनुभवी और भावुक लेखक के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है और आप देखेंगे ब्रह्म कुमारी इसका दी वर्ल्ड रिनी जो मैगजीन चलता है और उसके वो प्रबंध संपादक भी रहे हिंदी और अंग्रेजी में अध्यात्म पर इन्होंने कई लेख लिखे एक प्रकार से वक्ता के रूप में उन्होंने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने की व्यावहारिक तकनीकों पर कई व्याख्यान दिए हैं जिसमें से कुछ पुस्तकों में जो है उसको कंपाइल भी किया गया है अध्यात्मिक खजाने और एक राजयोगी की अंतरृष्टि ये दो पुस्तकें उनके पब्लिश भी हैं उसके साथ में इन्हें जो है मानव अधिकार एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिया गया है इनकी सेवाओं के लिए उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्धियां और योगदान के लिए 1999 में इंटरनेशनल पेंग्विन पब्लिशिंग हाउस द्वारा इनको राइजिंग पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया उसके बाद 2001 में गुजरात के राज्यपाल द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2001 के लिए मुरारजी देसाई शांति शिक्षा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें और 2016 में जुलाई के समय में जुलाई महीने में ब्रिटिश संसद में सांस्कृतिक युवा संस्थान द्वारा भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया जो अपने क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट रखने वाले आसाधारण कार्य करने वाले तथा भारत को गौरविंत करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है तो ये सम्मान भारत गौरव 2016 में इन्हें प्राप्त है तो इनका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना और लोगों को सम्मान शांति और कल्याण के जीवन की ओर मार्गदर्शन करना है और इनका कहना ये था कि मैं हर दिन गहरी शांति का अनुभव करता हूं क्योंकि मैं ईश्वर के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत जीवन जीने का चुनाव करता हूं तो ये उनकी खुद की अनुभव की बातें हैं वैसे तो कहीं उनके लेख और आप अगर लेक्चर सुनेंगे तो उनकी जीवन कहानी से आप बिल्कुल अवगत हो जाएंगे और आज जो बातें आपको सुनाई गई हैं उनमें से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे व्यक्ति थे है ना तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आ, क्या कहें हम है ना लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक विशेष जो चमकता हुआ सितारा है वो आसमान में चमकने लगा है निर्वयर तारा अंबर में चमका अपनी चमक से जग को जग मगाता ब्रह्मा कुमारी इसका ये सितारा अध्यात्म के मार्ग पर सबको बुलाता अपनी रोशनी से जग को दिखाया प्रेम और शांति का रास्ता निर्वर भाई तुम हो अमर हमारे दिलों में हमेशा रहोगे अंबर में चमकते तारे की तरह तुम जग को रोशन करते रहो निर्वयर नाम आपका गुणगान हमेशा रहेगा युग युगान्तर इन्हीं शुभ शब्दों के साथ फिर मिलते हैं और श्रद्धा सुमन के साथ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 जग जगमगाता अपने नूर से जग नहलाता ब्रह्म कुमारी का ही प्यारा अध्यात्म की राह दिखाता राम ने न वैर कितना प्यारा दिल में बसता जैसे सितारा बिना वैर बिना दो विश शांत सागर की तरह है विशेष औ सब प्रेम से सीखे प्रेम और शांति की राह देखे भाई अमर बताए दिलों में में सदा रह जाएं। में तारा चमका। जग को प्रेम का मतलब समझाया अमर हो तुम दिलों में रहोगे तेरा गुण गुग युगातर होगा सीखे प्रेम और शांति की राह देखे निर्भर भाई अमर बताए दिलों में सदा रह प्रेम से सीखे प्रेम और शांति की राह देखे निर्भर भाई अमर बताए सदा रह जाए निर्भर तारा थैला हमेशा के लिए दिलों में रा जग को रोशन श्या नाम मर हो